प्रभु यीशु मसीह के अतुल्य नाम में आप सभी भाई बहनों को मेरा प्यार प्यारियों के विषय मेंियों के, में। के में लघु जीवने की श्रृंखला में आज हम सुनेंगे अर्नोलिस वीरा सूर्या जी के विषय में वीरा सूर्या जी का जन्म अठारह मई अठारह सो अठासी को श्रीलंका देश के दो दंडुआ शहर में हुआ वीरा सूर्या जी श्रीलंका देश के लिए दर्शन रखते थे दो अफसरों के बीच इस बात पर बहस हो रही थी कि कौन उनमें से बेहतर है। यह मामला वीरा सूर्या के पास लाया गया जो 150 सौ यूरोपीय और 150 सौ भारतीयों के नेता थे उन्होंने इस बहस को खत्म करने और जिनके मन में इस तरह के विचार है उन सभी को सबक सिखाने का फैसला किया उन्होंने दोनों अफसरों को बुलाकर बैठाया और उनके पैर धोने लगे। जब दोनों अधिकारियों ने इसका विरोध किया, तो उन्होंने का उधरण देते हुए कहा यदि मैं तुझे न धोऊं, तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं यह सुनकर अफसरों का दिल मोम की तरह पिघल गया उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और एक दूसरे को भाईचारे के प्रेम से गले लगाया वीरा सूर्या का जन्म श्रीलंका में एक एंगलिंग परिवार में हुआ था चौबीस वर्ष की आयु में उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को एक आराधना कार्यक्रम में अपने उद्धार के रूप में स्वीकार किया वे अपने सभी दोस्तों को प्रभु यीशु मसीह के प्रेम का उपदेश दिया करते थे और बहुत से लोग उनकी सेवा के द्वारा उद्धार का अनुभव पाए वे श्रीलंका में सालेशन आर्मी अर्थात मुक्ति सेना के पहले सदस्य थे वीरा सूर्या जी ने हर किसी के लिए मसीह के प्रेम से भरा जीवन व्यतीत किया। कई युवा बौद्ध उनसे नाराज थे और उन्हें प्रताड़ित करना चाहते थे यह जानकर उन्होंने उन्हें एक निर्जन स्थान पर बुलाया और खुद को उनके हवाले कर दिया और जरूरत पड़ने पर उन्हें मारने के लिए कहा उनके व्यवहार से हैरान युवा लोगों को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने माफी मांगी उनकी मसीही चाल और विश्वास के जीवन से प्रेरित होकर उन युवाओं ने भी मसीह को स्वीकार कर लिया यह कहा जाता है कि एक मिशनरी 50 वर्षों में जो हासिल कर सकता है वीरा सूर्य जी ने उसे पाँच वर्षो में किया था और बहुतों को मसीह में लाया था एक बार जब वे हैजा से पीड़ित एक साथी मिशनरी की देखरेख कर रहे थे तब उन्हें भी यह बीमारी हो गई। बहुत कम उम्र में उन्होंने अपनी दौड़ पूरी की और प्रभु के साथ परमेश्वर के राज्य में रहने चले गए प्रियो क्या आप अनुकरणीय मसीही विश्वास दिखाने के लिए तैयार है आइए हम प्रार्थना करें हे प्रभु मुझे दूसरों के सामने हर दिन एक अनुकरणीय मसीही जीवन जीना प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। मित्रों आप सुन रहे थे मोनिका की आवाज में मिशनरियों की कहानी जिसमें आज हमने सुना है अर्नोलिस वीरा सूर्य जी की लघु जीवनी प्रभु हम सब को उनके जीवनी से आशीष दें।